पंगुंगयते गिरी यम वंदे परमा युष्मा कं काचिदनिया जगदुपरी सुद्भूत्यव्या शैलेन्द्रक्याुवनजननी विश्व वदान्या निशाकता प्रोलस रक्षा दक्षापावलिवियक ओम नमः हहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकर भक्जन मनस निवाय श्रीमद राय नमोस्तु र देव्ये दै चत जनकामज नमोस्ुद्रेन्द्रयमभ्यो नमस्क मदगणेभ्यीशंकर्य नवता विद्वाण्यम च यतीन्द्र मुख्यम कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तक वंदे सदा श्रीकृपातण गुरु मन और वाणी को परम पवित्र करने के लिए आदि में हम सभी मिलकर भगवत नाम संकीर्तन करें तद अनुभगवत चर्चा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या की सनातन धर्म की धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ा चूडाम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की वेदमाता गायत्री की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की पूज्य श्री गुरु जी महाराज की हारा हारा महादेव मंचासीन परम पूज्य गुरु जी जिनकी दिव्यवाणी पर भगवती शारदा नृत्य करती रहती हैं अनुग्रह से हमको समाप्त हुए हैं ऐसे पूज्य श्री जी महाराज एवं मेरे ही स्वरूप में समुपस्थित विप्रवृंद भक्तिमय माताओं एवं धर्मानुराग सज्जनों परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणा जगह भगवान की माया व्याप्त रहती है और बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती निश्चित है सार्वभौमिक सिद्धांत है लेकिन भगवान का जो विशेषण हम दे रहे हैं अकारण करुणा वरुणालय बिना किसी कारण के भी करुणा के वरुणालय है सागर है भंडार है ऐसे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अयोध्यानाथ, भगवान श्री राम की असीम अहित अनुकंपा और पवन सुप्त हनुमान जी महाराज का घोटा जिस पर लग जाता है उसी का कल्याण निश्चित हो जाता है यहां पर भी हनुमान जी महाराज का घोटा ही लगा है वस्तु नहीं तो इतने शीघ्रता में इतनी जल्दी में कार्य नहीं हो सकता था हनुमान जी महाराज प्रेरणा दे करके घोटा दे कर के आए और आप सबको हम सबको लगाया है बोले चलो अपने काम पर ठीक बात है तो हनुमान जी महाराज ढाई बजे से घोटा लगा देते हैं चलो टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है और आप सभी आपके सभी के सद्भाव आपका प्रेम ठीक समय पर हम सभी को यहाँ पर समुपस्थित कर देता है यह है, यदि किसी की कृपा करुणा है निश्चित रूप से यह हनुमान जी महाराज की ही करुणा है किसी राजा को पकड़ना हो तो किसी मंत्री को पकड़ लो गुरु को पकड़ना हो तो शिष्य को पकड़ लो और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्राप्त करना हो तो पवन जी महाराज को पकड़ लो बिना सेवक के गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती मर्यादा पुरुषोत्तम पहुंचने के लिए निश्चित रूप से हमको किसी न किसी का सहारा लेना होगा यदि वह सहारा हमारा ठीक है मार्ग यदि थी हमारा ठीक है पद हमारा यदि प्रशस्त है तो निश्चित रूप से ही हमारा लक्ष्य भी ठीक होगा हम अपने साधन के माध्यम से अपने साध्य स्थल तक पहुंच पाएंगे तो ठीक हमारे इस कार्यक्रम के साधन हनुमान जी महाराज है और हनुमान जी महाराज हम सभी के अंत करण में विराजमान होकर उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार में अपनी सफलता दिलाएंगे यही उनका सबसे बड़ा अनुग्रह है अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम हम सभी जानते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं देखते हैं लेकिन फिर भी ये सुना जाता है कि अपराध यदि कोई कृत्य हो जाए तो उसका प्रायश्चित हमको भोगने को नहीं लगता उसको भोगना नहीं पड़ता लेकिन शास्त्र कहते हैं चाहे जाने में करो चाहे अनजाने में करो वो भोगना ही पड़ेगा बिना भोगे उसके फल की प्राप्ति नहीं हो सकती वह पाप वह पुण्य कट नहीं सकता चाहे धर्म रूप में कटे चाहे अधर्म रूप में कटे, कटे। जब धर्म की प्राप्ति हमारे जीवन में आती है सुख सुविधाओं का आनंद आने लगता है जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का खजाना खुलता है तो हमारे जीवन में कष्ट आने लगते हैं लेकिन भोगना अवश्य रूप से पड़ता है ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म हम करें और दूसरा कोई भोगे ऐसा नहीं भीष्मी पितामह महाराज को भी सात जन्मों के उपरांत भी उनको भोगने को मिला एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में नहीं तीसरे जन्म में नहीं सात के उपरांत भी उनको पर छ महीने तक लेटना पड़ा क्या कारण था यदि भी उनसे अपराध नहीं हुआ था अज्ञानवश हुआ था लेकिन अज्ञानवश किए गए पाप का प्रायश्चित भी उनको भोगने भोगना पड़ा यदि ज्ञानतः अज्ञानत दोनों चीजों में विवेचन है चाहे जान करके करो चाहे अजान करके करो लेकिन करना जरूर पड़ता है मानना है। भी पड़ता है भीष्म पितामह जी महाराज का नाम सात जन्म पूर्व देव था बहुत बड़े तपस्वी थे विप्र थे तीन समय गंगा जी स्नान क्या करते थे स्नान करने के लिए जा रहे थे मार्ग पर उस समय सड़कें तो हुआ नहीं करती थी डंडी थी उस पर एक सर्प का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था देवदत्त जी ने विचार किया यदि मैं इस सर्प को उठाता नहीं हूँ तो यह सर्प कोई गाड़ी पीछे आएगी और यह मर जाएगा इसका प्रायश्चित इसका पाप हमको लगेगा इस पाप से बचने के लिए उन्होंने उस सर्प को उठाया एक डंडे से उठा के इस प्रकार से फेंक दिया पास में ही एक खेत था उस खेत में कांटों का बाढ़ थी उस कांटों में वह सर्प विदीर्ण हो गया छह महीने तक सर्प लेटा रहा लेकिन देव जी महाराज ने तो सर्प फेंक दिया था गंगा जी स्नान करने के लिए चले गए आये अपने संध्या बंदन इत्यादि कर्म में लिप्त हो गए उनको यह मालूम नहीं चला कि यह सर्प काटो में वितीर्ण हो गया है परंतु जब छह महीने सबसे भयंकर कांटा यदि होता है तो बेरी का बदरी का किसका बेरी उल्टा कांटा होता है मुड़ा हुआ होता है तो सर्प भी अत्यंत विदीर्ण हो गया था और छह महीने तक उस कि सैया पर लेटा हुआ अपने श्वासों को गिर रहा था जाते समय जब छह महीने पूर्ण होने तो हुए उन्होंने शाप दिया जिस प्रकार से आज मेरा यह जा, जा रहा है उसी प्रकार से है जिसने भी यह कृत्य किया हो उसको भी इस पाप की इस प्रायश्चित का भोग उसको भी यह छोटा सा कृत्य जी महाराज जैसे विद्वान उनके जैसे तपस्वी उनके जैसे ज्ञानी होते, होते हुए भी एक जन्म में नहीं भोगा दो जन्म में नहीं भोगा तीन जन्म में नहीं नहीं भोगा सातवें जन्म में भीष्म पितामह महा बन करके आते हैं और हम सभी जानते हैं किस प्रकार से छह महीने तक सरसैया पर लेटते हैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करने के उपरांत अपनी सांसों को छोड़ देते हैं कहने का अभिप्राय ऐसा आप नहीं कह सकते कि जानकारी पुण्य ही पुण्य होता है ऐसे बहुत सारे पुण्य भी हमारे सामने ऐसे हो जाते हैं जिनको हम जानते नहीं लेकिन पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन जब पुण्य ही पुण्य परिवर्तित नहीं होते पुण्य कहीं केवल मात्र संचय नहीं होता अभी तो हमारे पापों का भी संचय होता है जितने ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हमको होती है उससे कहीं ज्यादा पापों की भी प्राप्ति हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं पांच जगह तो निश्चित रूप से हम पापों को करते ही है चलने में करते हैं, पानी में करते हैं, झाड़ू लगाने में करते हैं, बोलने में करते हैं, भोजन में करते हैं, सभी जगह तो पाप पाप है लेकिन इनके निवृत्ति का उपाय क्या है इनके निवृत्ति का उपाय यदि कोई है तो वह धर्म शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन को उतारना ही है भगवान नाम संकीर्तन ही है किस प्रकार से चले किस प्रकार से बैठे किस प्रकार से सोए किस प्रकार से भजन करे किस प्रकार से भोजन बनाए और खाए का जो अपने जीवन में आने वाली सभी बातें हैं, उनको यदि धर्म के अनुसार हम अपने जीवन में उतारते हैं निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है वो यदि इसके विपरीत करते हैं जो तो दूसरा शब्द हमने बतलाया धर्मा भास धर्म का जहाँ पर अभाव होता है वह बढ़ते जाते हैं तो धर्मो का पाप और पुण्य रूप में हम धर्म और अधर्म में हम सुख और दुख रूप में परिणती मानते हैं इसी को सिद्धांत सिद्धांति किसी को अद्वैत कहते हैं ये सुख दुख है इसी को मीमांसक कहते हैं ये कर्म की गति है इसी को ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है इस प्रकार से नाना नाना पद नाना नाना ना ना ना शास्त्र अपने अपने शास्त्र के अनुसार से हमारे पापो को हमारे पुण्य को हमारे जीवन को सुधारने में और बनाने में सहायक बनते हैं तो केवल हमारे शास्त्र ही सहायक न बने जिसका रिश्ता डायरेक्ट पर ब्रह्म पर, पर, परमात्मा से हो जाता है फिर नीचे की आवश्यकता नहीं होती है अब हम सभी का रिश्ता उस परमान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हो गया है अब हम अपने दिव्य पूज्य श्री महाराज श्री के मुखार से निशृत वाणी को श्रवण करके अपना विस्तार साक्षात भगवान श्री राम के चरणों में लगाएंगे उनसे पूर्व हनुमान जी को जरूर ध्यान रखना क्योंकि हमारे साधन वही हैं, उन्हीं के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं उनको विस्मरण करना न भूलें, भगवान नाम संकीर्तन तद अनु महाराज स्त्री के मुखार बिंद से अमृत में प्रवचन श्री राम जय राम जय जय राम श्री ram jay ram jay jay सनातन धर्म की धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की पवन सुख भगवान जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम पूज्य सदगुरु महाराज की हा गुरु मे गब्रह्मा गुरुर्विस्मुर्गुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्ब्रह्मा अच्छा तस्म श्रीगुरवे न सिंदूरारुण विग्रहायना माणिक्यब विस्फुरा तार यकशेखरा स्मृत मुखी बच्चो पाभ्यामिपूर्णरत्नषकोत्पल बिह्रती रन ध्ये मंबिका मनोजबंबार ऋतु्य जिते बुद्धिमता वनिष्ठ मज प्रपद्ये नमः श्री प्रपद्य नम श्रीपरमसवादि चरणकमल चिलमक निवासा श्री रामचंद्र श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुकुर सुहास जोदायक फलचार बुद्धि पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देवि हर मुकेश श्री राम जयरा